भाग्य चैनल के सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत दर्शकों एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, क्रोध आजकल जो संसार है क्रोध के वशीभूत है तो बड़ा बड़े ध्यान से सुने बड़ी काम की बात है क्रोध जो है अब देखिए आपको कोई गाली दे तो क्रोध आ जाता है इसका क्या अर्थ हुआ कि जो आपका क्रोध है आपका गुस्सा है वो किसके पास है दूसरे व्यक्ति के पास है क्योंकि उसने आपको दिलाया ना उसका कंट्रोल जो है दूसरे के पास है जैसे एक बच्चों की खेलने की गाड़ी होती है ना रिमोट होता है जैसे वो जिधर घुमाएगा उधर चलता है बोलने का अर्थ हो गया कि हम लोग जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो सदैव दूसरे के अधीनस्थ रहता है क्रोध क्या है दूसरे ने इसको गाली दी क्रोध आ गया इसका अर्थ हुआ उस और उसी क्षण यदि वो आपसे क्या करता है प्रेम की बात करता है तो आप क्या हो जाते हैं शांत हो जाते हैं अर्थात उसके पास आपको शांत करने का और क्रोध करने का भी जो चाबी है वो उसके पास है इसलिए ध्यान रहे कभी भी किसी के वशभूत ना हो स्वयं के बस में रहें आपको कोई क्रोध दिलाए ना दिलाए आपको क्या है यथावत शांत रहना अपनी मर्जी से रहे यदि कोई व्यक्ति आपको शांत कर रहा है तब आप शांत हो रहे हैं जब आपको गुस्सा दिला रहा है तब आपको गुस्सा आ रहा तो आपका जो शरीर का जो कंट्रोलिंग पावर है वो दूसरी के पास है उसे अपने पास रखें दूसरे को न दें आइए कथा का सर्वन करें एक सावकार था � फिर भी प्रमात्मा का समन करता था, चिंतन करता था, वर्त करता था। प्रमात्मा के पास साईं काल में जा करके दीपक जलाकर के भगवान शंकर के समुख सिवाले में दीपक जलाता था। उसको क्या थी? चिंता थी, उसकी संतान नहीं थी, दुखी था। फिर भी उसके पास कमी नहीं थी किसी चीज के, उसे भगवान के पास जाने की जरू यदि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं नहीं मेरे मित्रों परमात्मा को कभी मत भूले उसी की कृपा से जो कुछ है वहीं देने वाला है आज सेठ भी साहेब काल में जाकर के दीपक जलाता था भगवान का पूजन करता था इष्टमंड करता था ध्यान करता था तो क्या हुआ ऐसा करते करते काफी समय बीचा स कभी भी प्रमात्मा से मांगो मत, वो सब कुछ मांगते उस व्यक्ति से हैं जो जानता नहीं हमें, हम जब किसी के पास जाते हैं हमें दे दो, खाना नहीं, क्योंकि वो वा सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता है हम हैं, प्रमात्मा तो सबके हृदय में वो सब अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं उससे मांगना मत, मत क देखा भक्त बड़ा परेशान है माता ने कहा क्योंकि मां का दिल बड़ा कोमल होता है कुपुत्रो जायत कुचद बिकु माता नहु कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है आज माता ने कहा प्रभु अपने भक्त का कष्ट दूर करें भक्त बड़ा परेशान है कारण प्रभु पूछिए इसके दुख का कारण क्यों है माता ने कहा प्रभु ने इसके दुख का कारण इसकी संतान हैं, इसके भागे में संतान नहीं हैं। पर माता ने आग्रह किया प्रभु, आप इसे संतान दें। यह बड़ा दुखी लगता है, मुझे दुख देखना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ आपका भक्त है, आपकी भक्ति से आपकी सेवा करता है, चिंतन करता है। इसे दुखी मत करें, प इसके भाग्य में संतान नहीं है, फिर भी मैं दे रहा हूँ, परंतु उसमें एक शर्त है, 12 वर्ष के बाद वह बालक मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। माता ने कहा प्रभु एक बार दो तो सही आप, फिर तो आप मारते नहीं हैं, किसी को दुखी नहीं करते हैं, अब आप उसको धीरगायिक कर देंगे, मन में विचार क उसने सुना कि पुत्र होगा किंतु 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी तो सेठ को ना दुख हुआ ना खुशी हुई अब सेठ घर गया घर जाने के बाद कहीं नहीं कहा ऐसा बताया नहीं कि संतान होगी वो मर जाएगी नहीं बताया कुछ समय बाद 10 महीने बीते और संतान हो गई सेठ के घर पर सेठ ने खुशी नहीं मनाई कुछ तो लोगों न बाइस सेठ के घर में तो संतान बड़ी मुश्किल से हुई आज सेठ जी खुशियां नहीं मना रहे हैं या ज्ञानस्थान नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेठ ना दुख उसे दुख भी नहीं था और खुशी भी नहीं थी क्योंकि मृत्यु हो जानी थी बारह वर्ष बाद बालक बड़ा हुआ सेठ ने लड़की के मामा को बुलाया और कहा ऐसे काशी � भेज दिया कहां काशी पढ़ने के लिए और कहां रास्ते में आप जाते-जाते आप अनुष्ठान करते हुए निकलना ब्राह्मणों को गरीबों को दान दक्षिणा वस्त्र भोजन आदि बांटते हुए चलना देते रहना यज्ञ अनुष्ठान करते रहना कुछ समय निकलने के बाद आगे एक राजा का लड़का था उसकी शादी आ रही थी क्योंकि राजा को भय था कि कहीं दूसरा राजा मना न कर दे शादी करने के लिए कि आपका बालक तो एक आँख से देखता नहीं है इसलिए हम विवाह नहीं करते। है। राजा ने देखा बड़ा सुंदर बालक है ये किसका है हम इसको दूल्हा बना करके राजा के पास ले जाएं और राजा से फिर शादी करके उसके बाद कन्या जब फेरे हो जाए देखिए राजा की बुद्धि और राजा ने लड़के से बात की कहा आपको धन हम प्रचुर मात्रा में दे देंगे आप बालक बड़े सुंदर हमारा इकारे कर दें बालक भी उसमें तैयार हो गए सहमति हो गई और चले मामा भांजा दोनों निकले और राजा की कन्या से विवाह आदि संपूर्ण होने पर पहले तो द्वार पे जो पूजा होती वो ह तो बालक ने जब विदाई के समय कन्या की चुनरी पर क्या लिख दिया यह दूल्हा जो है जब शादी संपन्न हो गई उसके बाद चुनरी पर लिख दिया यह दूल्हा जो है या तुम्हारा नहीं शादी मुझसे हुई है मैं काशी जा रहा हूँ, मैं तेरा पति हूं यह जो राजा का लड़का है इसकी एक आंख से इसे दिखाई नहीं उस बालिका ने जैसे पढ़ा राजा को कहा मैं उससे विवाह नहीं करूंगा मेरा जो पति है वो काशी में रहता है वो विद्या अर्जन कर रहा है विद्या अर्जन कर रहा है राजा ने अपनी कन्या का कहना माना और उस बारात को राजा को मना कर दिया कुछ समय बीता उसके बाद उस जो सेठ का लड़का था जिसकी 12 वर्ष � काशी में वो अनुष्ठान चल रहा है और उसके साये में दर्द होने लगा बालक का और उसने कहा अपने मामा जी से मुझे दर्द हो रहा है मामा ने कहा आप अंदर लेट जाएं विश्राम करें जैसे बालक अंदर लेट गया कुछ समय बाद उसका मामा देखने के लिए गया तो बालक मृत पड़ावा था मृत पड़ावा था और मृत देखा तो उसने चिल्लाना था पर लेकिन उसने सोचा यदि मैं यहां पर रोने लग जाऊं तो यज्ञ जो बाहर चल रहा है वह रुक जाएगा इसलिए पहले उसने यज्ञ यज्ञ को पूर्ण किया अति शीघ्र ब्राह्मण को विदा किया दक्षिणादि वस्त्र दे करके विदा किया और उसके बाद रोने चिल्लाने लगा तो संयोगवश वायु मार्ग से प्रभु आज ये रोनी की आवाज कहां से आ रही? तो प्रभु ने कहा देवी ये वही बालक है जिसे आपने उस सेठ के भाग्य में संतान नहीं थी फिर भी आपने उसे संतान का प्रदान मुझसे दिलवाया आज वही उसकी मृत्यु हो गई है क्योंकि वारा वर्ष बाद उसकी मृत्यु होनी प्रभु ऐसा मत करिए वहाँ जब से इसका जन्म हुआ � क्या करना चाहिए इस बालक को प्राण वापस दे देनी चाहिए तो भगवान ने मां की बात मान ली और उस बालक के प्राण बचा लिए और उसके बाद वो दोनों प्रश्न होकर के मामा प्रश्न होकर के निकलने लगे उसी प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान करते हुए निकले रास्ते में जो राजा था उसने उसे पहचान लिया जहां पर वो था उसकी कन्या और प्रायद्वार कल बरसूर मात्रा में धन आदि राजा है राजा की करने के पास किसी बात की कोई कमी नहीं है राजा ने रथ पे बिठा करके धन आवस्त्र आभूषण आदि अनेक शामग्रिया उसको प्रस्तुत करके दे दी भेंट में दी किसको अपने दामाद को और वो बालक घर गया उसने कहा मामा ने कहा आप रुकिए मैं आगे जा करके म� जीवित लौट गया तो हम इस छत से नहीं क्योंकि वो छत के ऊपर थे मकान के ऊपर खड़े थे यदि हम यहां से छलांग मार करके प्राण त्याग देंगे यदि हमारा बालक मृत वापस आया और यदि बालक जीवित आ गया तो हम सकुशल नीचे उतर जाएंगे कहा नहीं माना उन्होंने कहा आप झूठ कह रहे हैं हमारा बालक दोबारा वर्ष इस प्रकार से उन लोगों ने फिर भगवान शंकर का व्रत पूजन आदि करते रहे भगवान के प्रति इसलिए दोस्त, दोस्तों दर्शकों जिस प्रकार से इस सेठ की मनोकामना भगवान शंकर ने पूर्ण की मां पार्वती ने उसी प्रकार से आज आपकी भी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करेंगे मैं ऐसी आशा करता हूं आप बड़ी श्रद्धा और भाव से सभी प्रकार के दुखों का नाश करके आपके जीवन में एक काल सूर्य के समान उदय मान सूर्य जैसे उगता है और अंधकार को नष्ट करता है उसी प्रकार से आपके जीवन में भी समस्त अंधकार नष्ट होकर के सूर्य की तरह उजाला प्रकट हो जाएगा और आप अपने जीवन में सुखी जीवन बेतियत करेंगे मैं ऐसी कामना भगवा� इसी समय मिलते हैं तब तक के लिए ओम